संक्षिप्त महाभारत शल्य पर्व युधिष्ठिर और दुर्योधन का संवाद युधि के कहने से दुर्योधन का किसी एक पांडव से गजा युद्ध के लिए तैयार होना संजय कहते हैं महाराज उस सरोवर पर पहुंचकर युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा माधव देखिए तो सही दुर्योधन ने जल के भीतर कैसी माया का प्रयोग किया है यह पानी को रोक कर यहां सो रहा है यह माया में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 इसलिए आप भी उद्योग कीजिए भगवान के ऐसा कहने पर युद्ध ने हंसते हस्ते पानी में छिपे हुए आपके पुत्र से कहा, तुमने जल के भीतर यह अनुष्ठान आरंभ किया है? समस्त छो तो तथा अपने कुल का संघार कराकर अब अपनी जान बचाने के लिए पोखरे में जा घुसे हो तुम्हारा वह पहले का दर्प और अपमान कहाँ चला गया जो डर के मारे यहाँ आकर छिपे हो सभा में सब लोग तुम्हें शूर कहा करते थे जब तुम पानी में घुसे हो, तो मैं तुम्हारा डर कर पानी में कैसे छिपा कैसे बैठा है अभी युद्ध का अंत तो हुआ नहीं फिर तुम्हें जीवित रहने की इच्छा कैसे हो गई इस लड़ाई में पुत्र भाई संबंधी मित्र मामा तथा तो बांधव जनों को मरवा कर अब तुम पोखरे में क्यों सो रहे हो कहां गया तुम्हारा पौरुष कहां गया तुम्हारा अभिमान और कहां गई तुम्हारी वद्र की सी गर्जना तुम तो अस्त्र विद्या के बड़े ज्ञाता थे कहां गया वह सारा ज्ञान अब तालाब में कैसे नींद आ रही है भारत उठो और क्षत्रिय धर्म के अनुसार हमारे साथ युद्ध करो हम लोगों को परास्त करके पृथ्वी का राज्य करो अथवा हमारे हाथ मरकर सदा के लिए रणभूमि में सो जाओ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 संग्राम में समस्त पांडवों को मारकर समृद्धशाली राज्य का उपभोग करो अथवा हमारे हाथ से मरकर वीरों को मिलने योग्य पुण्य लोगों में चले जाओ दुर्योधन है पृथ्वी के समस्त पुरुष रत्नों और क्षत्रियो का विनाश हो गया है अब यह भूमि विधवा स्त्री के समान श्रीहीन हो चुकी है अतः इसके उपयोग के लिए मेरे मन में तनिक भी उत्साह नहीं है हाँ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 अपने कहे जाने वाले जब कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रहे तो मैं स्वयं भी जीवित रहना नहीं चाहता अब है उस पृथ्वी का आनंद पूर्वक उपभोग करो क्योंकि तुम्हारी आजीविका छीनी जा चुकी है जधिष्ठ ने कहा था तुम जल में बैठे बैठे प्रलाप न करो मैं इस संपूर्ण पृथ्वी को तुम्हारे दान के रूप में नहीं लेना चाहता मैं तो तुम्हें युद्ध में जीतकर ही इसका उपयोग करूंगा अब तो तुम स्वयं ही पृथ्वी के राजा नहीं रहे फिर इसका दान कैसे करना चाहते हो जब हम लोगों ने अपने कुल में शांति कायम रखने के लिए धर्मतर याचना की थी उसी समय तुमने हमें पृथ्वी क्यों नहीं दे दी एक बार भगवान श्री कृष्ण को कोरा जवाब देकर इस समय राज्य देना चाहते हो यह कैसी पागलपन की बात है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 तुम्हारे ही आदेश से द्रौपदी के केश और खीचे गए और गए स्वयं तुमने उसे हित्राफ ने पूछा संजय मेरा पुत्र दुर्योधन स्वभाव तक क्रोधी था जब युधिष्ठिर ने उसे इस तरह फटकारा तो उसकी क्या दशा हुई राजा होने के कारण वह सबके आदर का पात्र था इसलिए ऐसी फटकार उसको कभी नहीं सुननी पड़ी थी उस दिन उसको डांट सहनी पड़ी और वह भी अपने शत्रु पांडवों की संजय बताओ उनकी वे कड़वी बातें सुनकर दुर्योधन ने क्या जवाब दिया संजय कहते हैं महाराज पानी के भीतर बैठे हुए दुर्योधन को भाइयों सहित युधे ने जब इस तरह फटकारा तो उनकी कड़वी बातें सुनकर वह क्रोश से दोनों हाथ हिलाने लगा और मन ही मन युद्ध का निश्चय करके राजा युधिष्ठिर से बोला, तुम सभी पांडव अपने राजी मित्रों को साथ लेकर आए हो तुम्हारे रथ और वाहन भी मौजूद है तुम्हारे पास बहुत से अस्त्र शस्त्र होंगे और मैं निहत्ता हूँ तुम रथ पर बैठोगे और मैं पैदल हूँ यही नहीं तुम्हारी संख्या बहुत है और मैं कहा अकेला ऐसी दशा में मैं तुम्हारे साथ कैसे युद्ध कर सकता हूँ युधिष्ठिर तो अपने पक्ष के एक एक वीर के साथ मुझे बारी बारी से लड़ाओ एक को बहुतों के साथ युद्ध के लिए मजबूर करना उचित नहीं है राजन मैं तुमसे या भीम से जरा भी नहीं डरता श्री कृष्ण अर्जुन तथा पांचालों का भी मुझे भय नहीं है नकुल सहदेव तथा सातिकी की भी मुझे कोई परवाह नहीं है इनके अतिरिक्त भी तुम्हारे पास जो सैनिक है उनको भी मैं कुछ नहीं समझता मैं अकेला ही सबको परास्त कर दूंगा आज भाइयों सहित तुम्हारा वध करके मैं वाल्हिक द्रोण भी शल्यूरवा और ऋण से हो जा दुर्योधन चुप हो गया तब युधि ने कहा दुर्योधन यह जा जानकर खुशी हुई कि तुम अभी युद्ध का ही विचार कर रखते हो यदि तुम्हारी इच्छा हम में से एक, एक के साथ ही लड़ने का है तो ऐसा ही करो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 तुम्हारे कथन अनुसार मैं आयुधों में एकमात्र गदा को ही पसंद करता हूं। तुम में से कोई भी एक वीर जो मुझे जीतने की शक्ति रखता हो गदा लेकर मैदान पैदल ही आ जाए और मेरे साथ युद्ध करे युधिष्टिर इस गदा से मैं तुमको, तुम्हारे भाइयों को पांचालों और शिंजों को तथा तुम्हारे अन्य सैनिकों को भी परास्त कर सकता हूँ डर तो मुझे इंद्र से भी नहीं लगता फिर तुमसे क्या भय करूंगा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 पांडव तथा तो पांचाल बहुत प्रसन्न हुए और एक दूसरे के हाथ पर ताली पीटने लगे दुर्योधन ने इसे अपना उपहार समझा क्रोध से उसकी त्योरिया चढ़ गई में तीन जगह बल पड़ गए और वह सबको भस्म कर डालेगा। इस प्रकार श्री कृष्ण सहित पांडवों की ओर देखता हुआ बोला पांडवों इस उपहास का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा तुम मेरे हाथ से मारे जाकर इन पांचालों के साथ शीघ्र ही हम में पहुंचोगे यो कहकर जब वह हाथ में गदा लिए खड़ा हुआ उस समय पांडव उसे कोप में भरे हुए यमराज के समान मारने लगे उसने मेघ के समान गर्जन कर अपनी गदा दिखाते हुए संपूर्ण पांडवों को युद्ध के लिए ललकारा और कहने लगा युद्धिर तुम लोग एक एक करके मुझसे युद्ध करने के लिए आते जाओ क्योंकि एक वीर को एक साथ बहुतों से लड़ना न्याय की बात नहीं है अगर सब लोग मेरे साथ लड़ना ही चाहो तो भी मैं तैयार हूँ परंतु यह काम उचित है या अनुचित यह तो तुम्हें मालूम यदि माल तुम्हारा धर्म यही कहता है कि बहुत से योद्धा मिलकर एक को न मारे तो उस दिन तुम्हारी सलाह लेकर बहुत से महारथियों ने अभिमन्यु को क्यों मारा था सच है स्वयं संकट में पड़ने पर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 मैं उसके साथ युद्ध करूंगा और उसे जीत भी लूंगा मेरा ऐसा विश्वास है कि गदा युद्ध में युद्ध हो तो तुम में से कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता मुझे स्वयं अपने लिए ऐसी गर्व भरी बात नहीं कहनी चाहिए तथा कहना पड़ा है अथवा कहने की क्या बात है मैं तुम्हारे सामने ही सब कुछ सत्य करके दिखा दूंगा जो मेरे साथ युद्ध करना चाहता हो वह गदा लेकर सामने आ जाए